फिर वे वायु कैसे गुण वाले हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ यह कार्य रूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर-उधर जाते आते हैं जहां-जहां अवकाश जहां है वहां जिनका सब प्रकार गमन संभव होता है और जिनकी अनुकूलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले होते हैं उनको युक्त के साथ तुम लोग सेवन किया करो फिर वे कैसे काम करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है राजा और प्रजा के मनुष्यों को जानना चाहिए कि जैसे यह वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत करके अच्छे प्रकार शब्दों को श्रवण कराते हुए गمنا गमन जन्म वृद्धि और नाश के हेतु हैं वैसे ही शुभ अशुभ कार्यों का अनुष्ठान सुख दुख का निमित्त है यह 13वां वर्ग समाप्त हुआ फिर यह राज पुरुष क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुंचाकर परस्पर घिसने से बिजली को उत्पन्न कर उनसे गिरने योग्य तथा न गीला करने और बड़े आकार वाले मेघ को भूमि में गिराते हैं वैसे ही धर्म विरोधी सब व्यवहारों को छोड़ें और छुड़ाएं फिर वे राज प्रजा जन वायु के समान कर्म करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे वायु मेघों को इधर-उधर घुमा के बरसाते हैं वैसे ही प्रजा के मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से अपने-अपने कर्मों में आलस्य छुड़ा के सदा नियुक्त करते रहें वे वायुओं से क्या-क्या उपकार लेवें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस वाग विद्या को कोई विद्वान ही ठीक-ठीक जान सकता है जड़ बुद्ध नहीं जान सकता मनुष्य को वायुओं से क्या-क्या कार्य लेना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राजा और प्रजा के विद्वानों को चाहिए कि वायु के समान अभिष्ट स्थानों को शीघ्र जाने आने के लिए विमानादयान बनाके अपने कर्मों को निरंतर सिद्ध करें और धर्मात्माओं की सेवा तथा दुष्टों को ताड़ने में सदैव आनंदित रहें फिर वे वायु किस किस प्रयोजन के लिए हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे योगाभ्यास करके प्राण विद्या और वायु से विकारों को ठीक-ठीक जानने वाले पथकारी विद्वान लोग आनंद पूर्वक सब आयु भोगते हैं वैसे अन्य मनुष्यों को भी चाहिए कि उन विद्वानों से उस वायु विद्या को जानने वाले राजा प्रजा अश्व और विद्वानों के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह 14वां वर्ग और 37वां सुक्त समाप्त हुआ अब 38वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में वायु के समान मनुष्यों को होना चाहिए इस विषय का वर्णन किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जैसे पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षा पूर्वक पालना तथा अच्छे कर्मों में नियुक्त करके सुखी होता और जैसे पवन सब लोगों को धारण करते हैं वैसे जो मनुष्य विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्त से अच्छे प्रकार सेवन करते हैं वे ही सुखी होते हैं फिर मनुष्यों को परस्पर किस प्रकार प्रश्नोत्तर करने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं हे मनुष्यों जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाशित करती हैं वैसे तुम भी विद्वानों के समीप जाकर कहां पौनों का नियुक्त करना चाहिए ऐसा पूछकर अर्थों को प्रकाशित करो और जैसे गौ अपने वचनों के प्रति शब्द करते दौड़ती है वैसे तुम भी विद्वानों की संगति को प्राप्त हो तथा हम लोगों की इंद्रियां वायु के समान कहां स्थित होकर अर्थों को प्राप्त होती हैं ऐसा पूछकर निश्चय करो भावार्थ हे शुभ कर्मों में वायु के समान शीघ्र चलने वाले मनुष्यों तुम लोगों को चाहिए कि विद्वानों से पूछकर जिस प्रकार नवीन क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवे वैसा अच्छे प्रकार निरंतर यत्न किया करो वे राजपुरुष कैसे होने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित है कि आलस्य छोड़ वायु के समान अपने-अपने कर्मों में नियुक्त हों जिससे सबका रक्षक सभाध्यक्ष राजा शत्रुओं से मारा नहीं जा सके उन वायुओं के संबंध से जीव का क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे हिरण युक्त से निरंतर घास खाकर सुखी होते हैं वैसे प्राण वायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्त के साथ आहार विहार कर यम के मार्ग को अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और संपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरीर को छोड़ता है भावार्थ पानों की दो प्रकार की गति होती है एक सुखकारक और दूसरी दुख करने वाली उनमें से जो उत्तम नियमों के सेवन की हुई रोगों का हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का हेतु है वह प्रथम और जो खोटे नियम और प्रमाद से उत्पन्न हुई क्लेश दुख और रोगों को देने वाली वह दूसरी इन्ही के मध्य में से मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थों से पहली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का नाश करके सुख की उन्नति करें और जो পিপাসা आदि धर्म है वह वायु के निमित्त से तथा जो लोभ का वेग है वह अज्ञान से ही उत्पन्न होता है फिर वे कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि जैसे अंतरिक्ष में रहने तथा सत्य गुण और स्वभाव वाले पवन वृष्ट के हेतु हैं वे ही युक्त से सेवन किए हुए अनुकूल होकर सुख देते और युक्त रहित सेवन किए प्रतिकूल होकर दुखदायक होते हैं वैसे युक्त से धर्मानुकूल कर्मों का सेवन करें यह मनुष्य किसके समान क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं हे विद्वान मनुष्यों तुम लोगों को उचित है कि जैसे अपने अपने बछड़ों को सेवन करने के लिए इच्छा करती हुई गौ और अपने छोटे बालक को सेवन करणहारी माता ऊंचे स्वर से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती हैं वैसे बिजली बड़े-बड़े शब्दों को करती हुई मेघ के औयवों के सेवन के लिए दौड़ती है वे वायु क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है पवन ही जल के औयवों को कठिन कर घनाकार मेघ द्वारा दिन में भी अंधकार उत्पन्न करके फिर बिजली को पैदा कर उस बिजली से उन मेघों के अवयवों को छिन्न-भिन्न और पृथ्वी में घेरकर जलों से स्निग्ध करके अनेक औषधीय आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं उनका उपदेश विद्वान लोग अन्य मनुष्यों को सदा किया करें फिर इन पवन के योग से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोगों आप पवनों के योग ही से सब मूर्तिमान द्रव्य चेष्टा को प्राप्त होते प्राणी लोग बिजली के भयंकर शब्द से भय को प्राप्त होकर कंपित होते और भूगोल आदि प्रतिक्षण भ्रमण किया करते हैं ऐसा निश्चित समझो फिर वे मनुष्य पवनों से क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ पवनों में गमन बल और व्यवहार के हेतु रूप स्वाभाविक धर्म हैं और ये निश्चत ही नदियों को चलाने वाले नाडियों के मध्य में गमन करते हुए रुधिर रसाद को शरीर के आयों में प्राप्त करते हैं इस कारण योगी लोग योगा भ्यास और अन्य मनुष्य बल आदि के साधन रूप वायुओं से बड़े-बड़े उपकार ग्रहण करें भावार्थ ईश्वर उपदेश करता है हे मनुष्यों तुमको चाहिए कि अनेक प्रकार के कालचक्र युक्त विमान आदि यानों को रचकर उनमें जल्दी चलने वाले अग्नि जल के समप्रयोग वा पवनों के योग से सुख पूर्वक जाने आने और शत्रुओं को जीतने आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करो फिर इस विमानादि विद्या का उपदेशक विद्वान कैसा होवे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वान मनुष्यों तुम लोगों को चाहिए कि जैसे प्रिय मित्र अपने प्रिय तेजस्वी वेदोपदेशक मित्र को सेवा और गुणों की स्तुति से तृप्त करता है वैसे सब विद्याओं का विस्तार करने वाले वेदवाणी से विमान आदि यानों के रचने की विद्या का उसके गुण ज्ञान के लिए निरंतर उपदेश करो